ऊट और शार ऊट भैया जरा नदी के उस पार खेत को देखो वहां खूब सारे खीरे लगे हैं क्या हम आज वहां चले सियार ने उत्सुकता से पूछा ऊँट ने कहा हाँ हाँ जरूर चलेंगे ऊँट ने शियार को अपनी पीठ पर बिठा दिया दोनों नदी पार करके खीरे के खेत में घुस गए और खीरे खाने लगे खीरे बहुत स्वादिष्ट थे शियार का पेट तो छोटा था दो चार खीरे खाते ही भर गया उत्तेजित होकर वो इधर उधर इधर से उधर भागने लगा ऊंट फल खाने में मस्त था उठ भैया क्या अभी तुम्हारा खाना पूरा नहीं हुआ शियार बार बार पूछता उठ जवाब देता मेरा पेट बड़ा है ना अभी आधा पेट भी नहीं भरा थोड़ी देर चुप रहो और मुझे खाने दो पर शार को चैन कहा पेट भर खाने के बाद मुझसे चुप नहीं रहा जाता यह कहते हुए शियार आसमान की ओर देखकर कर हुआ हुआ करने लगा आवाज सुनकर आसपास से गाँव वाले डंडे लेकर भागते हुए आए शियार तो तेजी से भाग निकला और नदी के किनारे जा पहुंचा बेचारा उठ भाग नहीं पाया और फंस गया उसने खूब मार खाई दर्द से तड़पते हुए वो नदी के किनारे पहुंचा शेर ने हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा हाय भैया कितनी बुरी तरह पीटा है तुम्हें कितनी बुरी तरह पीटा है तुम्हें मुझे बहुत दुख हो रहा है ऊट ने कहा कोई बात नहीं मेरे ऊपर चढ़ जाओ यहां से जल्दी निकल चलते हैं दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे तब ऊट अचानक रुक गया और कमर हिलाते हुए दाएं बाएं झूमने लगा शियार ने चौक पूछा अरे भाई ऐसे क्यों झूम रहे हो मैं नदी में गिर जाऊंगा ऊट ने कहा पेट भर खाना खाने के बाद इस तरह पानी में लौटना मेरी आदत है मैं क्या करूं यह कहकर ऊट पानी में लौटने बेचारा शियार पानी में गिर पड़ा पंचतंत्र की कहानी